उसको भोग करके वापस शीघ्रता से जन्म उसका होता है इसलिए वहाँ भी कृतिकता नहीं है यहाँ तक का पाठ हुआ था को कुछ पूछना है आचार्य जी जो कारण में लय होना या प्रकृति में लय होना ये समझ नहीं आ रहा इसको अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं इसकी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 बीच बीच में जो स्थितियाँ बनती रहती हैं साधकों की और वो लंबे समय तक भी रहती है उसको भी लेते हैं ऐसे अलग अलग व्याख्या इसकी की जाती है और कोई अधिक स्पष्टीकरण इस इसका नहीं है वो जैसे योग दर्शन में बताया है कि सात्विकता का जब सात्विकता ज्यादा हो जाती है तो सत्व गुण का सुख मिलता है समाधि में ये वही चीज है ये वैसा नहीं है ये उससे अलग चीज है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 ठीक है ये असंप्रज्ञात का एक भेद माना जाता है असंप्रज्ञात में भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय करके दो भेद किए हैं असंप्रज्ञात भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि देवों की होती है और उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि योगियों की होती है ये बात व्यास प्रसभाषा में लिखा हुआ है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 ऐसा लिखता है लिखा हुआ है वहाँ संस्कार या कर्माशय एक बहुत यू लंबा समय होता है लेकिन वो छोटा ही होता है मुक्ति की दृष्टि से और वो करके वो वापस यहीं पर आ जाते है मानव शरीर में फिर आते हैं वो तो इस तरह का वर्णन है तो सत्वगुण की जो सुख की स्थिति है समाधि वाली उससे अलग ही स्वीकार करते हैं धन्यवाद आचार्य चार।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 इंद्रियों में भी जो विकलांगता दिखाई दे रही है ये स्थूल इंद्रियों में है सूक्ष्म इंद्रियों में नहीं है जो कि सूक्ष्म शरीर का भाग है उसमें विकलांगता नहीं है ये बाह्य शरीर में है स्थूल शरीर में है और बाह्य शरीर में विकलांगता होते हुए भी सूक्ष्म शरीर में कोई विकलांगता नहीं आती सूक्ष्म शरीर तो यथावत ही रहता है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 तो ये कुछ इनकी मूलभूत मान्यताएं हैं, उन दस को मिला करके ये साठ चीजें होती अर्थवत्व और पारार्थे, अर्थवत्व और पारार्थे, ये प्रधान का प्रकृति का है ये षष्टी तंत्र बनेगा ठीक है आगे चलें ओम प्रणाम ये जो प्रसंग जो प्रसंग चल रहा था पीछे कि मतलब जीवन जो विधेय होते हैं या का प्रकृति ले तो अगर इस तरह से मान लेंगे तो जो पीछे ये ग्यारह बारह सूत्राए हैं तेरे में अक, अकेला जो है आत्मा ना तो सूक्ष्म शरीर से ही भोग कर सकता है ना स्थूल शरीर से ही तो जो प्रतिपादित सिद्धांत है ये खंडित अपने आप में हो जाएगा और बिना सूक्ष्म शरीर के भी जीवात्मा ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो स्थूल शरीर को रखते हुए और भोग भोग लेगा मुक्ति जैसा सुख सूक्ष्म शरीर से भोग भोग सकता है भोग तो सूक्ष्म शरीर से भोगता ये बात आ गई थी लेकिन स्थूल के बिना नहीं भोग सकता हाँ। ये पीछे जो बात आई थी ठीक कह रहे हैं आप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 पर के वश में है पर वश है वो तो पर कौन है दूसरा कौन है जिसके ये वश में है तो उसके लिए अगले सूत्र में कहा जा रहा है छप्पनवा सूत्र बोलिए सही ही सर्ववित सर्वकर्ता जिसके ये वश में है वो कौन है सर्वविथ है सबको जानने वाला है वो अलग है सर्वविद का दूसरा अर्थ सब जगह विद्यमान भी किया जाता है वित्त सत्ता अर्थ लेते हुए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 ऐसे यहाँ पर भी इससे पता लगता है कि प्रकृति को भी अलग मानते ही हैं पुरुष अलग मानते ही हैं है तो अन्यत्व कह रहे थे प्रकृति का पुरुष का आत्मा का अन्यत्व और ये ईश्वर परमात्मा उसको अलग मानते हैं तीन तत्वों को मानते हैं त्रैत्वाद को एकदम स्पष्ट वर्णन है तो स ही सर्वविथ सर्वकर्ता अगला सूत्र और कहा देखिए बोलिए ई त्रिशेश्वर सिद्धि ही सिद्धा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 तो आप बोले कौन सा आपने पढ़ा है आप कौन से सांखे को मानते हो ऐश्वर को या निश्वर को संख्या तो एक ही है तो बाकी तो उसके नाम पे जो प्रचलित हुआ है तो हुआ है वो, वो कहते रहो उसको उसको सांख्य ही क्यों कहेंगे हम तो सम्यक ख्यान है सम्यक ज्ञान है उसको हम सांख्य कहेंगे ही क्यों ये मूल सूत्र है ये मूल दर्शन है इसमें ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है तो इस, इस, इस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 परार्थम स्वतः अपि, उष्ट्र, कुंकुम, उमत बोले प्रधान की जो सृष्टि है वो परार्थम परार्थ के लिए दूसरे के लिए है मूल प्रकृति से जो सृष्टि हुई है कार्य जगत बना ये दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है विषय पहले भी आया ही है संघत परार्थत्वात इत्यादि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 कुमकुम कहते हैं केसर को तो जैसे केसर का वाहन कर रहा हो ऊट तो वाहन तो करता है खाता नहीं है लेकिन ऊट के लिए केसर तोड़ ना होती है मनुष्य के लिए होती है वो जो भी खाता है वो एक अलग बात है स्थूल उदाहरण ऐसा नहीं कि जैसे ऊँट भाई उदाहरण दे दिया ऊँट की तरह तो ऊँट तो केसर नहीं खाता तो चारा तो खाता है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 वैसे ही ये प्रधान है मूल प्रकृति आत्मा हो गया बच्चे के समान और प्रकृति की प्रधान की प्रवृत्ति हुई जैसे कि दूध की, की प्रवृत्ति हो जाती है ठीक है अब कहेंगे वहां तो गाय है चेतन है ठीक है तो यह भी चेतन है ना परमात्मा लेकिन है तो वो जड़ ही जैसे दूध जड़ है ऐसी वो भी है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 प्रक्रिया तो वो लगभग ऐसी ही यहाँ भी मान्य होती है कि सृष्टि कैसे बनी और इन सब के बनने से पहले भी वो जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं जैसे आज की भाषा में कहते हैं तो भाई कार्बन बहुत आवश्यक है हाइड्रोजन आवश्यक है ऑक्सीजन आवश्यक है तीन तो सबसे ज्यादा चाहिए और बाकी तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम है फॉस्फोरस है, है मैग्नेशियम है लोहा है ऐसे बहुत सारे तत्व फिर वो परमाणु होते हैं उनसे अणु बनते हैं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 कि एक क्षण में बस परमात्मा ने इच्छा की और वो बन गया एकदम ऐसा नहीं हो सकता और प्रकृति की अपनी स्थिति सामर्थ्य है वो जादू की छड़ी की तरह से नहीं है किया और एकदम हो गया तो परमात्मा ने कर्मवत क्रिष्टेरवा काला ये एक समझने की दृष्टि है दूसरे ढंग से पीछे जो कहा गया था क्षीरव चेष्टितम प्रधान से।, से एक अलग दृष्टि से एक चीज को वहां समझा दिया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 जबरदस्त व्यक्ति ने भोजन रख दिया परमात्मा सब जगह व्यापक रहता ही है क्या उससे विलग हो जाता है भगवान विलग तो नहीं होता सब जगह रहता ही है हो रहा है तब भी पढ़ रहा है तब भी क्या क्या हो रहा है सबके साथ सबके साथ हर कृति में परमात्मा विद्यमान रहता है तो उसमें उसमें दोनों भिन्नता हम ये जो कहते हैं कि भगवान करता नहीं है कुछ भी सिस्टम काम करता है सिस्टम में भी ईश्वर काम करता है ऐसा मुझे लगता है हर सिस्टम में ईश्वर उससे होता ही नहीं है। जो भी काम हो रहा, है, वो हो रहा है लेकिन सिस्टम में भी वो विद्यमान रहता है बादल पड़ रहा है ठीक अब भगवान कुछ नहीं करता करता है तब भी करता है उस काम को करने में हो रहा है तब भी वही रहता है शुरू किया तब भी रहता है बादल उठ रहा है हो रही है तब भी वहां रहता है सडन बादल हो गया तब भी रहता है बरस रहा है तब भी रहता है तो व्यापक होने तो तो सब काम करता ही है कभी भी लग नहीं होता हम ऐसा लोकल कोई भी उदाहरण ऐसा दे नहीं सकते तो कोई ऐसा उदाहरण बन ही नहीं सकता मुझे तो ऐसा लगता है कि सब जगह ईश्वर है ही उससे उस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा हूँ सम, सिस्टम में भी स्वयं काम कर रहे जी इसको दो भागों में बांट के देखते हैं आपने जो बातें रखी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 हो और वो क्रिया करे आवश्यक नहीं है अच्छा भोजन पकाने के लिए क्या क्या चीजें भोजन पकाती हैं? बताइए देखें अग्नि जल पात्र पात्र उसमें सहायक तो है यू तो चलिए और चलिए कोई बात नहीं अपने लकड़ी कह दिया आग कह लिया, कह लिया पानी कह लिया पात्र कह लिया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 हर चीज में परमात्मा का कर्तृत्व है ये मानेंगे जितने भी हैं क्योंकि वो जहां माने, जहां विद्यमान है जहां जहां विद्यमान है वहां वहां परमात्मा का कर्तृत्व मानेंगे नहीं सर, कर्ता तो है सर्व कर्ता है वही तो ग्रंथकार ये भी लिख रहा है ना कर्मवत कृष्णेर व ये दे उदाहरण भी तो वही सूत्रकार दे रहा है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 तो उगेगा ठीक आप, आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूँ मैं आपसे तो, केवल ये नहीं तो है।, है ना उसमें बीज में आत्मा डालेगा तो अंकुरित होगी नहीं डालेगा तो नहीं उठेगा एक बार सिस्टम करके डाल दिया उन्होंने किसान अपने काम पे चलोगे भगवान ने भी काम उसका छोड़ दिया है भगवान भले ही विद्वान रह छोड़ दिया अपने आप उगेगा मुझे कौन नहीं लग रहा ठीक है ईश्वर का कर्तृत्व वहां पर देखते हैं एक तो आपने बताया कि आत्मा को वहां बीज में डालेगा और बताइए आगे व्यवस्था तो शब्द मत लाइए आप बीच में यह ठीक बात है व्यवस्था मत लाइए लेकिन आप, तो आप कर्तृत्व कह तो रहे तो कर्त्रित, एक कर्तृत्व तो भी रहेगा वो वो कर्तृत्व गिनते हैं ना हम बीज में आत्मा भेजना ईश्वर का कर्तृत्व है ना मान लिया एक हुआ ना ये मैंने मान लिया अब इसको दोबारा नहीं बोलिए आत्मा बीच में परमात्मा ने भेज अब मैं अगले कर्तृत्व तो आपसे पूछ रहा हूँ कि और एक दो गिनाइए तो देखें व्यवस्था आगे तो ऐसे नहीं कला, कला पानी की व्यवस्था की है उसने मिट्टी की व्यवस्था की है उसने व्यवस्था की व्यवस्था की है उसने ठीक है लेकिन व्यवस्था करने वाला तो है ना तो इसका कौन मना कर रहा है व्यवस्था स्वामी जी व्यवस्था करने वाले का मना कोई कर ही नहीं रहा है ना हम ये कह ही रहे कि व्यवस्था से हो रहा है वो स्वयं नहीं कर रहा है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 किसान खेती में जो कुछ अपने आप हो रहा है वो भी किसान की व्यवस्था से हो रहा है व्यवस्था कोई तो ये स्वीकार करवा रहे हैं भाई ये भी एक शैली है ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रकृति कैसे ये कर रही है व्यवस्था से का रही है व्यवस्थापक किसान ही है व्यवस्थापक परमात्मा ही है ठीक है तो कर्मवत कृष्णेरवा काला रे चलो ये उदाहरण नहीं और दूसरा उदाहरण बताते हैं कि प्रकृति कैसे हमारे लिए हित कर करती है बहुत उदाहरण दिए अभी आएंगे उदाहरण ही उदाहरण आते जाएंगे कई देखिये इकसठवां सूत्र बोलिए पाठ पाठ है है इसमें है ज्यादा संगत है आगे देखिए इकसठवां सूत्र बोलिए स्वभाव्य नहीं बोलिए स्वभाव चेष्टितम अनाभिसंधान भित्यवत अभी प्रकृति ही कैसे चेष्टा करती है जीव के लिए तो उसके लिए उदाहरण दिया भृत्यवत भौकर भृत्य के समान नौकर के समान कैसे तो बोले स्वभावत स्वभाव है उसका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 किसी को क्या दिमाग लगाने नहीं मेरे को तो बस आपने जो दिया है वो टाइप कर रहा हूँ मैं ऐसा एक प्रवृत्ति होती है सेवकों की वो आगे पीछे नहीं सोचते और मैं क्यों अपने सिर पे लू मेरे को क्या फर्क पड़ता है उनको उन्होंने कहा और कर दिया और मैं कुछ अपना दिमाग लगाऊ या बीच में फिर इधर उधर हो जाएगा तो सारा मेरे पे आएगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है हानि होगी तो लाभ होगा तो मेरी तो जितना वेतन है और जितना है वो तो मेरे को बस मिलेगा वैसा मेरे को तो करना है तो उसकी प्रवृति अधिक सोचने की नहीं होती है उस उतने अंश में यहाँ पर उदाहरण दिया कि प्रकृति भी स्वभावतः बस चेष्टा करती रहती है वृत्ति के समान बिना विचारे उसमें विचार शक्ति है भी नहीं।, नहीं काम करती रहती है हमारे लिए करती रहेगी तो फिर भी अपने आप कैसे करती रहेगी जड़ है नहीं करती रहेगी कुछ तो होगा तो चलो ऐसे नहीं स्वीकार होता है तो ऐसे स्वीकार कर लो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 कहते हैं रसोइय को पाचक को संस्कृत में इधर हिमाचल में और इस तरफ सूद एक गोत्र भी चलता है ना नाम पंजाब में हिमाचल में भी हरियाणा में सूद है वो इधर के लोग हरियाणा में और इधर के सूद लिखते हैं गोत्र बोलते हैं ऐसा ना, नाम के आगे लिखते हैं वो उनके पुरखों में पहले पाचक लोग रहे होंगे तो वो नाम जैसे आजकल कुम्हार नाम रख देते हैं ये इस तरह तो सूद भी पाचक को कहते हैं पाचक वो गोत्र चल रहा है तो ये सूद वही है वो खाना बनाने वाला वो सूद वो ब्याज वाला सूद नहीं है ये सूद खोर होता है ना ब्याज को खाने वाला सूद कितना मिलेगा वो सूद नहीं है ये तो जैसे रसोइया भोजन बनाने के बाद में जिसका पेट भर गया है उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता है जिसने खाना खा लिया और खाने से विरक्त है उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता है जिसको खाने की इच्छा है उसके लिए बनाएगा उसके लिए देगा तो ऐसे ही ये प्रकृति जिसको उसको पता लग गया कि ये विवेकी हो गया है तो अब उसके लिए शरीर को नहीं देगी